कि आज हमारे देश में बहुत सारे लोग अपने जनसेवक से कोई ना कोई मांग करते हैं और उसके लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं लेकिन उनमें से कौन सा तरीका अधिक सुरक्षित है कौन सा अधिक प्रभावशाली ये हमें जानना चाहिए कभी की आपने भी अपने जनसेवक से मांग किया उसके अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहते है सबसे पहले आप बताए की आपको अपने जनसेवक से मांग करने के कौन से तरीके आप पहले प्रयोग करते थे उसमें कितने लोगों ने आप भाग लिया कितने लोग सामने आए उस पर क्या परिणाम और आपको कोई धमकी आ दिया ये आप पहले बताए पहले तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते थे या फिर जैसे मसाल जुलूस निकालते थे तो उसमें होता था क्या एक दिन किए अगले दिन पेपर में आ गया थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ा नहीं भी पड़ा और वो काम होता था नहीं होता था लेकिन जब हमने एक बार ये आपका ये वीडियो देखा तो उसमें लगा क्या की हमको ये जैसे एस एम द्वारा या फिर फोन कॉल द्वारा और सबसे बड़ा बात है जो जिम्मेदार जो अधिकारी है जी उस पे दबाव बनाने के लिए काम करने से ज्यादा प्रभावी होगा पहले पेंशन धरना करते थे जी जी जी उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे करते थे कितने लोग आते थे उसमें हाँ, जैसे की अंतर करना होता था, था तो उसके लिए अब जगह का अनुमति लो उसके फिर हम लोग अब जितने जो संगठन के कार्यकर्ता है वो सब लग जाते थे कि अधिक से अधिक भीड़ हो सब ज्यादा प्रभावी होगा के लिए बैठने का व्यवस्था उसको बुलाया जाए उसको बुलाया जाए जा, इस तरह करके हम लोग मतलब छह लोग आते उसमें उसमें तीस चालीस लोग पचास लोग सौ लोग तक आते थे कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे दस पंद्रह दिन से पहले से मेहनत करते थे तो उसमें डेढ़ दो सौ लोग भी आ थे, थे तो आपको एक घटना बताएंगे जिसमें आपने ऐसे किया और उसमें उसका अनुभव बताएंगे कि अंशन धरना में उसमें क्या परिणाम आया उससे और उसमें कोई आपको कोई धमकी वगैरह मिली इसके बारे में कुछ हाँ, एक दो तो है उस तरह का एक बार हम लोग स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम करवाए थे हाँ जी उसमें जब वो लौट रहे थे तो उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था किन स्वामी रामदेव जी के ऊपर वो जो आक्रमण कर दिया था जो भी उनके साथ छफाई कर दिया था उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग एक बार अनशन वगैरह धरना का कार्यक्रम लगातार दो तीन दिन तक का किए थे अच्छा तो उसमें हम लोग बहुत मेहनत किए थे तो मतलब सर के कुछ लोगों को मतलब हम लोग संगठन के अलावे और लोगों को जुटाए थे तो हम लोग उसमें डेढ़ दो लोग आए थे अच्छा ने एक बताया था कि अपने की डॉक्टर का आपने की मांगी आपने वो बताया था वो डॉक्टर वाला भी बता रहे थे धमकी का प्रकरण आया था इसीलिए बता रहे थे इसमें धमकी आया था आपको हाँ हाँ हम लोग जो अनशन कर रहे थे तो फिर वो बोलेगा कि तुम लोग यार ये योग का संगठन चलाते हो या ये संगठन चलाते हो अब तुम लोग को नेतागिरी करने का शौक हो गया है अब तुम लोग को अच्छे से नेतागिरी बताते हैं इस तरह का तो फिर हम लोग जैसे कि रास्ते में कभी कोई जाए तो कभी रोक करके इधर उधर कर बदमाशी या फिर तो ये सब करने तो फिर हम लोग उसको गिरफ्तारी के लिए एफ जो करवाए तो फिर एफ वापस करवाने के लिए वो लोग हम लोगों को प्रेसर जवाब बनाया अच्छा कितने लोग थे स्वामी रामदेव का अपने जो समर्थन में किया समर्थन में तो एक सौ लोग थे लगभग सौ लोग तो, सौ लोग थे तो सौ लोगों को धमकी आई क्या नहीं नहीं सौ लोगों को धमकी नहीं है जैसे नेतृत्व मेरे नेतृत्व में हुआ था तो हम लोग को आया था और हम लोग तो वो एफ भी कर दिया था सौ लोग इकट्ठे हुए लेकिन धमकी सिर्फ दो चार लोगो को आएगी हाँ दो चार लोग नेतृत्व तो कर रहे थे तो वही हाईलाइट हुए ना वही सामने आए इसलिए उनको धमकी आई होगी ना जी जी जी जी वाला मामला क्या था वो भी बताया छेड़छाड़ का घटना था धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे तो उसकी मांग क्या थी आपकी जो डॉक्टर है डॉक्टर डॉक्टर जो है दो मरीज के साथ पहले भी वो महिला मरीज के साथ में वो छेड़छाड़ कर चुका था अच्छा कुछ दिन पहले उस पे आरोप लगा हम लोग भी उसमें सामने आए उससे तो पहले भी एक दो बार आरोप लग चुका था तो पहले कार्रवाई नहीं हुई थी इस बार जब सामने आया बड़ा रूप से तो हम लोग उसमें सामने आए तो फिर हम लोग बोले गिरफ्तारी होना चाहिए तो फिर हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन अंशन किए उसमें लोगों को कैसे इकट्ठे किए उसमें हम लोग को बताते थे कि ये आपके साथ भी हो सकता है आप आगे आइए और हम लोग एक्चुअली हम लोग का जो संगठन है वो पचास 200 कार्यकर्ता हैं तो वो हम लोग को आए ही सामने की तो हम लोग जो जितने आसपास के लोगों को कन्विंस करके फिर लाते हैं और महिला संगठनों से और कुछ कुछ संगठनों से हम लोग मिल करके उसको जो वहाँ पे जमा किए इसमें भी आपको धमकी आई हाँ हाँ हाँ बस वही तुम बंद करो और ये तो वो इस तरह का उतर कर रहा था कि डॉक्टर छुएगा नहीं कैसे करेगा ये कैसे करेगा तुम लोग जो है बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो अभी से और दूसरे ठीक नहीं होगा तो धमकी इसमें किसने दी आपको धमकी उसके कुछ लोग कम्पाउंडर वगैरह भी था अच्छा चलो ये हुआ अब फिर आपको कैसे प्रेरणा हुई मांग करने का तरीका बदला जाए हमको लगा क्या की होता क्या है जिसमें से बहुत मेहनत करके लोगों को जमा करो और ये करो और एक दिन में फिर आप बार बार लोग उतने संख्या में जमा हो नहीं पाते हैं और लोगों का समय भी जाता है दिन भर का और ये जरा प्रभावी नहीं हुआ की एक दिन हुआ पेपर में आ गया उसके बाद प्रशासन भी एक दिन कुछ किया उसके बाद शांत हो गया और प्रशासन को भी लगता है क्या की एक दिन के लिए ये लोग आया है एक बीच जाने दो उसके बाद फिर शांत हो जाएगा ये कब तक ऐसे उठा कुछ बचाते रहेगा तो फिर हम लोगों ने प्रेरणा बस वो आपका ये बीसीपी का, का मतलब कानून के तहत जो आपका राइट टू ग्रुप है उससे आपको प्रेरणा जी, जी जी जी, जी राइट टू रिकॉल ग्रुप के कुछ और मेम्बर में संपर्क में भी हैं अमित जी उन लोगों के संपर्क से फिर हम लोगों ने वो देखा वीडियो देखा तो उसमें वो बहुत इफेक्टिव लगा की हाँ इस तरह का यदि किया जाए तो वो प्रभावी होगा फिर हम लोगों ने अतिक्रमण वाले मामले में उसको प्रयोग किया हाँ बताइए अतिक्रमण का मामला क्या था पहले बताइए अतिक्रमण का मामला था की जैसे बार बार बहुत सारे संगठन ने की अतिक्रमण हटाओ अतिक्रमण हटाओ और मतलब एक दो दिन का कोई एक घंटे का कार्यक्रम कर लिया कहा अतिक्रमण जैसे की दबंग लोग हैं जैसे वो रोड का अतिक्रमण कर लिए सड़क का अतिक्रमण कर लिया सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर लिया लोगों का सकड़ा हो गया है जाने में बहुत दिक्कत हो रही है भागलपुर पूरा जाम हो गया पहले भी लोगो ने इसपे काम किया था अतिक्रमण बहुत लोगो ने बहुत लोगो ने अक्सर जैसे की कभी कोई संगठन जो कभी जिला प्रशासन का पुतला दहन कर दिया कभी जो है नगर आयुक्त का पुतला दहन कर दिया कभी मेयर का पुतला दहन कर दिया कभी उसके सामने धरना कर दिया कभी उसके सामने कभी कुछ हुआ नहीं कोई कार्रवाई हुई नहीं ये समय से ये मांग करता है ऐसे लोग ये दो तीन साल से मांग चल रहा है इस तरह का आपने क्या फिर किया इसमें जो अलग क्या किया से कभी -कभी कुछ लोगों कुछ, कुछ लोग मिल करके अभी मिलने गए टाइम वो प्रशासन से या उससे तो वो जैसे दीपावली बात कर देंगे छठ बात कर देंगे लेकिन कभी किया नहीं कुछ भी जब-जब हम कि हमने राइट टू डिकॉल में इस तरह का देखा राइट टू वीडियो में था उस तरह का जिम्मेदार ऑफिसर को बताइए तो मैं तो ये भी था कि भी आपके घर में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था वहाँ पे हुँ. कि अभी आपके यहाँ आप बिजली चली गयी तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या बिजली आ जाएगी क्या बिजली के ऑफिसर को तो पता चलना चाहिए ना बिजली को जिम्मेदार लोग है जो तो आपके यहाँ आप नहीं है सब लोग व्यवस्था करेगा सही है तो आपने कैसे मांग किया लोगो को कैसे इकट्ठा किया इसमें सोशल मीडिया का प्रयोग किया उसके बाद लोगों को का और सिर्फ हमने लोगों को ये अपील किया है आना है मतलब आना है तो समय नहीं लेंगे आप आइए अपना कार्यालय जाइए कर कर करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है बस आप जो है ये जिम्मेदार ऑफिसर का ये नंबर है आप इसमें कॉल करके बोलिए की ये लोग संगठन के कुछ लोग जो आपको ज्ञापन दिए है ये सही है हम इसका समर्थन करते हैं और ये कब तक आप लागू कर रहे हो बाजार में भी आपने लोगो ऐसी संपर्क किया जो जी बिल्कुल हम लोगो ने सार्वजनिक जगह पर दो तीन जगह पर अल्टरनेट पे अल्टरनेट डेज में स्टॉल लगाया और बस ज़्यादा नहीं तीन चार लोग वहाँ पे रखते थे, थे फोन नंबर वो अपने मोबाइल से ऐसी कॉल करना है यानी कि यही की मेरे नंबर तो फ्रेंड नंबर से लोगों का ही जाना चाहिए कॉल ताकि उसको लगे की बहुत लोग जो है इस समस्या ऐसी पीड़ित है और सब लोग चाहता है किसको कॉल करने के लिए बोला अपने लोगो हम लोगो ने नगर आयुक्त को कॉल करने के लिए बोला नगर निगम आयुक्त को और डीएम को अच्छा हाँ, तो दोनों को बोला कॉल हाँ, हाँ, मांग हाँ। क्या करते थे लोग थोड़ा बताएंगे क्या बोलने के लिए बोलते थे फोन करने के बाद क्या बोलना चाहिए वो बोलते थे क्या कि हमको अतिक्रमण मुक्त भागलपुर चाहिए इसके लिए जो है ये जल युवा संगठन जो भी काम कर रही है तो हम लोग उससे सहमत का पूरा कर लिए सहमत हम चाहते हैं इसको लागू करिए आप और लागू करिए नहीं जल्द ऐसी जल्द लागू तो ऐसा आपने तीन चार धागे दिया जी जी तीन चार जगह पे किया तीन चार दिन किया और लगातार फेसबुक वगैरह लग पे तो कंटिन्यू रहे ज्यादा सोशल मीडिया पे किया कि ज्यादा ऑफलाइन किया आपने काम ऑफलाइन पे भी किया और इसको कंटिन्यू रखने के लिए सोशल मीडिया पे लगातार किया सोशल मीडिया से पे जुड़े आपसे जी जी जी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे हमारा पेज है हमारे संगठन का और फिर हमारा अपना आईडी है और जितने कार्यकर्ता है सबका आईडी है लगभग लोग फेसबुक पे हैं सोशल मीडिया पे हैं को नहीं लगता अगर सोशल मीडिया किसी ने ब्लॉक कर दिया तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे लोगों तक हाँ तो सोशल मीडिया भी ब्लॉक हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको फोन का इस्तेमाल करके हम लोग कर पाएंगे फोन ऐसी सब लोकली आप लोगो को इकट्ठा कर पाएंगे अगर सोशल मीडिया में हम ब्लॉक हो जाते हैं उसके बाद भी हम लोग लीक कर सकते हैं हम नेटवर्किंग तो हमेशा जरूरी है चाहे वो सोशल मीडिया से आप नेटवर्किंग करिए या ऑफलाइन करिए ऑफलाइन आपने अंदाज से कितने लोगों को जोड़ा होगा ऑफलाइन हमको लगता है कि हम लोग अंदाज से तीन चार सौ लोगों को जोड़ा होगा मतलब तीन चार दिनों में हम लोग तीन चार लोगों को जोड़ा होगा हम लोग उसका लिस्ट भी बनाते थे अच्छा है खाली जो है तीन चार लोग ऑफलाइन से तीन चार लोग और ऑनलाइन कितने लोगो ने किए ऑनलाइन मेरे हिसाब से वो डेढ़ दो लोग होंगे फिर से कॉल जाता था मतलब कि पर डे जो है साहत्तर लोगों का कॉल जाता था उसको अंदाज कैसे लगाए कितने लोगों ने कॉल किए मेरे सामने वो कॉल करते थे मेरे सामने जो बंदा जो, जो जो भी आते थे मेरे सामने कॉल करते थे सामने में दो मिनट में कॉल करिए और फिर अपने ऑफिस जाइए ड्यूटी जाइए जहाँ जाना, जाना और अभी सम्भव हो तो कोशिश हो तो, तो, तो, तो इस नंबर ऐसी दूसरे से भी कॉल करवाइये जो भी हम डाटा बता रहे हैं वो सामने के लोगों का बता रहे लोगो ने किया मतलब या ज्यादा लोगो ने किया तो इसका परिणाम क्या है उसका परिणाम ये हुआ कि उन लोगों ने गुस्सा करके कुछ दिन तो ऐसा स्थिति हो गया की फोन वगैरह भी बंद रखने लगा अच्छा किसी किसी दिन तो दिन भर उनका फोन बंद रहता था लेकिन हम लोग भी लगे हुए थे हम लोग कोशिश करते थे कि सोशल मीडिया मतलब इस तरह का हो की परे उनको दस कॉल जाए फोन अगर बंद होगा ठीक है तो फिर तो कोई प्रभाव नहीं आएगा वो उन्होंने फोन ही बंद, हाँ। बंद कर दिए हाँ हाँ फोन बंद कर लिया तो फिर तो वेट करते थे ऑन होगा तो फिर हम लोग करवाते थे और फिर हम डायरेक्ट भी गए उनसे मिलने के लिए फिर पांच दस लोग उनसे मिलने गए हम लोग जो बोलते हैं उसका कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है और आप जो फोन भी बंद कर लेते हैं तो फिर क्या बोला उन्होंने वो रिटीट हो गया अब उनको लगने लगा की नहीं इसको काम खत्म नहीं कर दिया जाए तो फिर... बोलते हैं थे हमारे पास पुलिस बल नहीं है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए क्योंकि हम जाएंगे किसी का तोड़फोड़ करने के लिए तो वो तो हम लोग साथ मारपीट करेगा ये करेगा वो करेगा फिर बोलते हैं कि हम लोग भी आपके साथ रहेंगे और पुलिस बल कहाँ से चाहिए आपको बताइए तो फिर उन्होंने बोला कि हमको स्टेट लेवल से पुलिस वाले ऑर्डर चाहिए शहरी विकास मंत्रालय से फिर हम लोगों ने वहाँ भी उनके पिए को फोन किया तो और वहाँ पे भी लगातार हम लोग तीन चार दिन फोन करते थे तो उन्होंने लोगों ने बोला अगले सप्ताह हम मुहैया करवा देंगे फिर हम लोग लगातार अगले सप्ताह जैसे हुआ तो इतना तारीख कोई डेट देता था कि इतना तारीख से वो हम मुहैया करवा देते फिर हम लोग फोन करते थे वहाँ पे मुहैया करवा दिए क्या तो फिर उन लोगों ने करवाया तो फिर उसका प्रभाव हुआ और हम लोग लगे रहे इसमें कभी भी वैसा नहीं है कि जैसे कि अब दो दिन कर लिए तो फिर छूट गया एक के साथ इसको टारगेट तक पहुंचाना था मतलब लोगों ने समर्थन किया था इसका प्रमाण अप्रत्यक्ष भी साथ इसमें आपका मदद हुआ जो काम आगे बढ़ा जी जी जी, जी. अच्छा तो इसमें और भी ऊपर से भी अलग से ऑर्डर भी तो चाहिए होता है ना वो नगर तो ये सब काम करने तो उसके लिए आपने कैसे मैनेज किया उन लोगों को भी फोन ही किया उन लोगों को फोन से ही किया अभी फोन प्रभावी है इसलिए फोन ही किया जैसा होता तो हम लोग फिर उसको लेटर वगैरह भी लिखने का सोच रहे थे लेकिन उसके पहले ही हो गया धमकी आई थी इसमें इसमें धमकी नहीं आई थी इसमें उन लोगों ने दो तीन बार फिर फोन बंद कर लेना या फिर ऑफिस में गए तो फिर वो लोग लोगने का कोशिश करता था कि ठीक नहीं है तुम लोग पर एफआईआर कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे इसमें इस बोला नहीं था आपको कि एफआईआर कर देंगे हाँ हाँ मतलब बोलेगा ज्यादा परेशान करोगे तो फिर एफआईआर कर देंगे यार काम नहीं करने देता है कुछ भी मतलब वो लोग अपने ऑफिस में ही मतलब वो बात करने लगता था की ये लोग नींद आराम करके रख दिया है कॉल या फोन ऑन करो तो दस से पाँच कॉल और आया अतिक्रमण हटा दो अतिक्रमण हटा दो मैसेज किसी का जाता है हम लोग कोशिश करते थे मैसेज भी कुछ करे लोग ताकि जैसे उसका फोन ऑन हो तो उसको फिर मैसेज मिलना शुरू हो जाए अच्छा मैसेज किया आपने? जी जी। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जब ज्यादा लोग मांग करते हैं तो धमकी आने की संभावना कम हो जाती है जी जी बहुत कम हो जाती है ज्यादा लोग उसको लगने लगा क्या कि इसमें कोई एक आदमी नहीं है इसमें सब मतलब की हर कॉल करने वाला भी इसमें हर इन्वॉल्व है पूरी तरह से सब लोग जो सपोर्ट हुए और परिणाम भी फिर ज्यादा आने की संभावना बन जाती है जी जी सबसे बड़ा बात है क्योंकि आप जाने के लिए लोगों का संख्या बढ़ाने के लिए उसमें एक्सपेंस बहुत कम एकदम कॉस्ट एकदम जीरो हो जाता है और लोगों का समय भी नहीं जाता और ये एक बार सक्सेस हो गया तो फिर दूसरे लोगों को अब किसी भी काम की नहीं बोलते इसे कॉल कर दो एक कॉल से ये काम हो सकता है हम लोगो ने स्लोगन बना लिया है की आपके एक कॉल से ये काम हो सकता है तो लोग को लगने लगता है जरूर ये इफेक्टिव है और एक कॉल कर देते हैं रिकॉर्ड में नहीं किया तब भी परिणाम आया क्यूँकी ज्यादा लोगो ने काम किया था ठीक है और तो उसमें समय भी कब लगा लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर रिकॉर्ड में करें उससे भी ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा जी हम रूप से रिकॉर्ड में करें तो और लोग भी इसका समर्थन करेंगे राय वोटर डी के साथ आएगी ऐसा सिस्टम बनाएं उसका नाम एसएमएस एम एस सुनिये ठीक है जी जी जी। तो साइट में आपने देखा है तो अभी इस तरह हमारा ये लक्ष्य यही है की ज्यादा लोगो को इन्वॉल्व करना और उसको बोलना की भाई आप इस तरह से मांग करो और मैसेज करो तो तीन मैसेज करो और मांग करो तो ये चीज आपने बताया और लोगों को भी पता चले इसलिए हमने आपसे पूछा आपका बताने के लिए धन्यवाद